जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक 26 न प्रार्थना न मंत्र न जाप पहला प्रश्न मैं धर्म करते करते थक गया व्रत उपवास यम नियम सब कर देखे पर पाया कुछ भी नहीं अब क्या करूं यह पूछने आपकी शरण आया दयानंद धर्म करते करते थक गए हो लेकिन अभी करने से नहीं थके अभी कुछ और करना चाहते हो पूछ रहे हो कि अब क्या करूं यह पूछने आपकी शरण आया हो जब करने से थकोगे तभी क्रांति घटित होगी धर्म कृत्य नहीं है धर्म स्वभाव जो करने की बात होती तो तुमने कभी की कर ली होती करने की बात ही नहीं है इसमें न तो व्रत का कोई कसूर है न उपवास का न यम का ना नियम का कसूर है इस भ्रांत धारणा का कि धर्म क्रिया है कर्म है। धर्म अक्रिया है अकर्म है। धर्म है शून्य स्वभाव में ठहर जाना कर्तव्य तो आपाधापी है दौड़ धूप है कृत्य तो अहंकार की प्रक्रिया है अहंकार जीता है करने से अहंकार बिना किए नहीं जी सकता कुछ करो तो जिएगा जितना करो उतना ज्यादा जिएगा कुछ बड़ा करके दिखाओ तो अहंकार और बड़ा हो जाएगा चपरासी हो तो छोटा अहंकार और राष्ट्रपति हो जाओ तो बड़ा अहंकार बड़ा कृत्य करके दिखा दिया चपरासी तो कोई भी हो जाए राष्ट्रपति तो साठ करोड़ में कोई एक हो पाए गरीब हो तो छोटा अहंकार अमीर हो जाओ तो बड़ा अहंकार अहंकार जीता है करने से इसलिए अहंकार हमेशा आकांक्षा करता है यह करूं वह करूं दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं छोड़ जाऊं छाप इतिहास के प्रश्नों पर छोटे छोटे बच्चों के मन में हम जहर भरते कहते हैं कुछ करना कि इतिहास के प्रश्नों पर स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाए कुछ करना ताकि तुम्हारे वंश का नाम जीवित रहे ये नाम की धारणा अहंकार का ही दूसरा रूप है तुमने व्रत किए मगर किस लिए उपवास किए किस लिए तुम सोचते थे धर्म कर रहे हो लेकिन धर्म का करने से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा धर्म तो ध्यान है और ध्यान कृत्य नहीं है ध्यान है सारे कृत्य को छोड़कर साक्षी भाव में विराजमान हो जाना दौड़ना नहीं बैठ रहना चलना नहीं ठहर जाना बोलना नहीं मौन हो जाना शब्द नहीं शून्य विचार नहीं निर्विचार तुम ध्यान की परिभाषाएं देखो तो तुम सदा पाओगे वे नकारात्मक विचार विधायक और ध्यान निर्विचार नकारात्मक कृत्य विधायक और ध्यान अकृत्य इस मौलिक बात को अगर समझ सको कि धर्म कहीं दूर होता है तो हम पहुंच जाते चलकर फिर जो जितनी तेजी से चलता उतनी जल्दी पहुंचता फिर जो जितना तेज वाहन लेता उतनी त्वरा से पहुंचता फिर जिसका जितना बल होता भीड़ भाड़ को चीर के आगे निकल जाता धक्के दे के क्यू में प्रथम हो जाता लेकिन धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है दूर नहीं है कहो कि पास है तो भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पास कहने में भी दूरी ही पता चलती पास होना भी दूरी का ही एक नाता है जिसको हम कहते हैं बहुत पास उसका इतना ही अर्थ हुआ कि ज्यादा दूर नहीं पास धर्म तो तुम स्वयं हो तुम्हारी निजता है पास भी कहना ठीक नहीं तो इसको जो भीतर ही विराजमान है कहां चले हो खोजने किस वन उपवन में किस काबा में किस काशी में व्रत में क्या करोगे अपने ऊपर एक अनुशासन थोपोगे एक जीवन की मर्यादा बनाओगे इतने बजे उठना इतने बजे सोना मगर तुम कितने ही बजे उठो तुम तो तुम ही रहोगे तुम पांच बजे उठो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो और तुम दस बजे सुबह उठो तो तुम में कुछ भेद नहीं पड़ेगा क्या तुम सोचते हो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ आओगे तो धर्म उपलब्ध हो जाएगा तो सारे पशु पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो ऋषि मुनि कोई नया काम नहीं कर रहे पशु पक्षियों की जमात में सम्मिलित हो रहे हैं ये तो आदमी की ही खूबी है कि सूरज चढ़ जाए और सोया रहे ये तो कोई भी पशु पशु कर लेगा पक्षी कर लेगा करना ही पड़ेगा सूरज उगा कंबल है ही नहीं जिसको तान ले चादर है ही नहीं जिसमें सिकुल जाए और एक करबट लेके सो रहे तुम भी उठाए अगर सुबह जल्दी और मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह जल्दी मत उठना उसके अलग लाभ हैं लेकिन धर्म नहीं है स्वास्थ्य अच्छा होगा ताजी हवा मिलेगी शायद तुम थोड़े दिन ज्यादा दिन जिंदा रहो लेकिन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा दिन जीने वाला धार्मिक थोड़ी हो जाता है कम जीने वाला अधार्मिक थोड़ी नहीं तो शंकराचार्य 33 साल की उम्र में मर गए अधार्मिक और कोई 100 साल जिए तो धार्मिक रामकृष्ण को कैंसर हुआ तो आधार्मिक हो जाने चाहिए और जिनको कैंसर नहीं हुआ वो सब धार्मिक रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ महावीर की मृत्यु पेचिस की बीमारी से हुई बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई बुद्ध तो निरंतर बीमार रहते होंगे क्योंकि किसी सम्राट ने अपना निजी चिकित्सक जीवक जो समय का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक उनको भेंट दिया हुआ था जीवक उनके साथ चलता था सतत ताकि उनकी देह की सदा सुरक्षा कर सके ज्यादा जीने से कोई संबंध नहीं है कम जीने से कुछ संबंध नहीं न स्वस्थ होने से कोई संबंध है न बीमार होने से कोई संबंध इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह जल्दी मत उठना उसके अपने लाभ हैं पर इतना स्मरण रहे कि धर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं जो व्यक्ति अनुशासन में जीता है उसके जीवन में एक सुडोलपन होता है एक सौंदर्य होता है उसके जीवन में एक व्यवस्था होती उसका जीवन अराजक नहीं होता उसके जीवन में एक सुव्यवस्था होती जैसे कोई सजा समरा साफ सुथरा घर ऐसा उसका जीवन होता है इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने जीवन को मर्यादा मत दो कि वो छंखल होकर जियो कि अपने जीवन को अराजक बना लो कि एक दिन सुबह भोजन करो दूसरे दिन आधी रात भोजन करो तीसरे दिन दोपहर भोजन करो अपने को अस्तव्यस्त कर लो यह मैं नहीं कह रहा हूं मर्यादा शुभ है उसके अपने लाभ है पर धर्म नहीं अनुशासन भी शुभ है उससे तुम्हारे जीवन में बहुत से व्यर्थ के जाल कट जाएंगे अनुशासनहीन जीवन व्यर्थ की उलझनों में पड़ जाता है तुम जरा गौर करो तुम न मालूम कितनी बातें बोलते हो और उनको बोल कर तुम उलझनों में फंस जाते हो झगड़े झांसे हो जाते पीछे तुम पछताते हो कि न कहा होता तो भी चल जाता मुझे बोलने की कोई जरूरत भी ना थी मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन और उसके तीन साथियों ने तय किया कि सात दिन का मौन रखें, गए पहाड़ की एक गुफा में बैठे दृढ़ संकल्प करके गए थे कोई पांच सात मिनट ही बैठे होंगे कि पहले ने कहा कि मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूं पता नहीं बिजली घर की बुझा आया कि जलती छोड़ आया और अब सात दिन यहां बैठना बिजली का बिल चढ़ जाएगा, दूसरे उसको कहा अरे बुद्धू यहां हम मौन होने के लिए आए हैं और तू बोल गया तीसरे ने का नालायक तू भी है अरे वो बोला था सो बोला था तू क्यों बोला मुल्ला नसरुद्दीन हाथ जोड़े आकाश की तरफ कहा एक मैं ही हूं जो अब तक चुप हूं <laughs> थोड़ा सा जीवन में अनुशासन उपयोगी है अनुशासनहीनता एक तरह की विकृति है उससे जीवन बेढोल हो जाता है जीवन का संगीत खो जाता है इसलिए मैं अनुशासन का विरोध नहीं कर रहा हूं यद्यपि अनुशासन अपने ही भीतर से आना चाहिए बाहर से आरोपित नहीं होना चाहिए जिससे दूसरा तुम्हारे ऊपर थोप दे वो अनुशासन नहीं वो तानाशाही है जिसे तुम अपनी बुद्धि से अपने विवेक से अपने जीवन को संवारने के लिए सोचो निर्णय करो वह शुभ है एक दृढ़ता आएगी एक प्रखरता आएगी तुम्हारी तलवार प्रधारा धार आएगी लेकिन धर्म नहीं कभी कभी उपवास भी प्रतीकर है, क्योंकि आदमी पेट से जरूरत से ज्यादा काम लेता रहता है पेट के ऊपर जितना अनाचार आदमी करता है उतना कोई और नहीं करता पशु पक्षी भी जब बीमार होते हैं तो भोजन बंद कर देते हैं। तुम लाख उपाय करो तो भी भोजन नहीं लेंगे तुम्हारा कुत्ता भी तुमसे ज्यादा समझदार है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी बाहर जाएगा घास खा लेगा और वमन कर देगा ताकि पेट हल्का हो जाए क्योंकि जब देह रुग्ण है और पेट पर बोझ रखना देह पर दोहरा बोझ डालना एक बीमारी का बोझ एक भोजन को पचाने का बोझ अभी तो उचित है कि भोजन को पचाने से शरीर को छुटकारा दिला दिया जाए ताकि शरीर बीमारी से निपट ले इसलिए कभी कभी उपवास सुंदर है। कभी कभी पेट को छुट्टी दे देनी उपयोगी परमात्मा भी थक गया था ईसाइयों की कहानी कहती छह दिन में दुनिया बनाई सातवें दिन आराम किया वो तो परमात्मा ने अच्छा किया कि सातवें दिन आराम किया नहीं तो रविवार की छुट्टी असंभव थी वो तो ईसाई ले आया नहीं तो भारत में कहीं रविवार की छुट्टी होने वाली थी सारी दुनिया में अगर ईसाइयों ने कोई अच्छी बात पहुंचाई तो रविवार की छुट्टी क्योंकि जब परमात्मा ही विश्राम करे तो फिर आदमी को तो विश्राम करना ही चाहिए तो कभी कभी उपवास उपयोगी लेकिन उपवास कोई जीवन की शैली नहीं है तब तो तुम भूखे मरने लगे तब तो तुमने एक तरह का आत्मघात चुन लिया तब तो तुम अपने को सताने में मजा लेने लगे तब तो तुम दुष्ट प्रकृति के हो हिंसक हो तुम्हारा उपवास तब अनाचार है अपने ऊपर ही अनाचार इसलिए कोई रक्षा भी नहीं कर सकता और मुख देह पर तुम वैसे ही बहुत अनाचार करते हो इस अनाचार से कोई तुम धर्म को उपलब्ध हो जाओगे ऐसा मत समझ लेना हां शरीर सूख जाएगा कुंभला जाएगा शरीर के कुंभला जाने से कोई आत्मा का कमल खिल जाता है इस भ्रांति में मत पड़ना इन दोनों का को कोई अनिवार्य संबंध नहीं तो तुमने जो भी किया यम नियम व्रत उपवास सब अपना मूल्य रखते अपनी जगह लेकिन जब तुम इनको धर्म का पर्यायवाची मान लेते हो दयानंद तब भूल हो जाती ये धर्म के पर्यायवाची नहीं धर्म का तो सिर्फ एक ही पर्यायवाची है वह ध्यान है महावीर ने उसके लिए ठीक शब्द उपयोग किया सामायिक महावीर आत्मा को समय कहते सामायिक का अर्थ होता है आत्मा में ठहर जाना आत्मा में डूब जाना महावीर ने जैसा प्यारा शब्द उपयोग किया ऐसा किसी और ने नहीं किया पतंजलि कहते हैं समाधि जहां सब समस्याओं का समाधान हो जाए जहां सब समस्याएं गिर जाए जहां तुम भूल ही जाओ कि कोई समस्या है ऐसे शून्य ऐसे मौन ऐसे निर्विचार ऐसे निर्विकल्प तब ध्यान का अनुभव होगा दयानंद कुछ तो तुम्हारी समझ में आया तुम कहते हो मैं धर्म करते करते थक गया अच्छा हुआ शुभ हुआ धन्यभागी हो कि कम से कम धर्म करते करते थक तो गए कुछ मूढ़ तो ऐसे हैं कि करते ही चले जाते थकते ही नहीं और अगर कुछ हाथ नहीं आता तो वो न मालूम कितने कितने तर्क खोज लेते हैं कि क्यों हाथ नहीं आ रहा है पिछले जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे जन्मों जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे हैं इसलिए हाथ नहीं आ रहा है और करो मेहनत और करो श्रम रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तेल इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे हैं रेत से तेल निकलेगा ही नहीं चाहे पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए हो और चाहे अशुभ कर्म किए हो रेत में तेल पहले हो तो तो निकले निचो, निचोड़ निचोड़ तो के तुम ही निचोड़ जाओगे तुम्हारा ही तेल निकल जाए तो बात अलग मगर रेत से तेल निकलने वाला नहीं मगर लोग तर्क जाल फैला लेते हैं। और लोगों को अपने को समझाने के लिए समाधान भी तो चाहिए सांत्वना भी तो चाहिए तुम्हारे पंडित पुरोहित इसीलिए तुम्हारे संत महात्मा इसलिए कि जब तुम थकने लगो हारने लगो तो वो तुम्हारे दिए की लौ को उकसाते रहे तुम्हें उत्साह देते रहें कि बेटा बढ़े चढ़ो चले चलो अब ज्यादा दूर मंजिल नहीं वो तुमको धक्के देते रहे और वो तुम्हें कारण बताते रहे कि क्यों नहीं पहुंच रहे हो चाहे तुम्हारी दिशा ही गलत क्यों ना हो और धर्म की दिशा सौ में निन्यानवे मौकों पर तुम जो भी कर रहे होते हो गलत होती शायद सौ में एक ही मौका ऐसा होता है जब धर्म की दिशा गलत नहीं होती लेकिन वो घटना कृत्य से नहीं घटती वो कभी कभी अनायास आकस्मिक घटती सांझ को सूर्य को डूबते हुए देखा और तुम तल्लीन हो गए तुम ऐसे तल्लीन हो गए कि भूल ही गए सब भूल गए न स्मरण रहा अपना न स्मरण रहा देह का न चित्त में कोई और विचार रहे बदलियों पर फैल गए ये सुखद रंग सूरज का ये डूबता हुआ अनूठा रूप ये सागर पर छा गई सूरज की लालिमा तुम एकदम अवाक रह गए आश्चर्य विमुक्त क्षण भर को जैसे सब ठहरा समय ठहरा और एक झलक मिली आनंद की सौंदर्य की काव्य की झलक तुम्हारे भीतर से आती मगर तुम सोचते हो कि सूर्यास्त के कारण मिल रही ये झलक आई इसलिए कि सब कृत्य बंद हो गया कृत्य बंद हो गया तो धर्म की एक बूंद चू पड़ी एक बूंद ही लेकिन उसका स्वाद भी बड़ा मधुर एक बूंद अमृत भी काफी इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अक्सर यह हो जाता है कि तुम्हारे त्यागी तपस्वियों की बजाय कवि और चित्रकार और मूर्तिकार और संगीतकार धर्म के ज्यादा करीब होते तुम्हारे त्यागी तपस्वियों का तो धर्म से कुछ संबंध दिखाई पड़ता नहीं हाँ कोई वीणा को बजाते बजाते ऐसा लीन हो जाता है कि वीणा जैसे अपने से बजने लगती बजाने वाला मिट गया कृत्य नीणा आपने से बजने लगी तब उस क्षण कुछ अनूठा घटता है हालांकि वीणा वादक यही समझेगा कि ये जो रस आया ये संगीत का है ये संगीत का नहीं उपनिष्द ठीक कहते हैं परमात्मा की एक ही परिभाषा की जा सकी अब तक रसो वैसा वह रस रूप है जहां से भी रस बह जाए समझ लेना कि वहां परमात्मा से संबंध हुआ उसका रूप रस है रस यानी एक मिठास एक ऐसी मिठास जो रोए रोए को भर जाती एक ऐसा स्वाद कि तुम नहा गए कि तुम ताजे हो गए मगर वीणा वादक भूल करेगा वो यही समझेगा कि वीणा के कारण हुआ मूर्तिकार यही भूल करेगा वो समझेगा कि मूर्ति बनाने के कारण हुआ चित्रकार भूल करेगा मगर भूल भी करें वो निष्पत्ति उनकी गलत है विचार से उन्होंने जो सोचा है वो गलत है लेकिन जो प्रती हुई थी वो ठीक दिशा में थी मगर त्यागी तपस्वियों को तो कुछ भी नहीं मिलता उनसे ज्यादा कोरे और खाली लोग खोजने मुश्किल वे बिल्कुल थे। मगर तुम्हारा उनके लिए बड़ा सम्मान है उतना ही उनका रस है उनके अहंकार को तुमसे तृप्ति मिलती तुम सम्मान देते हो उनके अहंकार को तृप्ति मिलती और इतना सस्ता अहंकार और किसी तरह से पाया नहीं जा सकता धन कमाओ तो मेहनत करनी पड़ती आसान नहीं बड़ी प्रतिस्पर्धा है गला घोट प्रतियोगिता है लाखों लोग लगे हुए जूझना पड़ेगा फिर भी कोई पक्का नहीं कि जीत जाओ सब जुए का खेल है। कभी कोई जीतता है अधिक लोग तो हारते ही है पद पाना है तो जीजान लगा के दौड़ना पड़ेगा दीवानापन चाहिए बिल्कुल पागलपन चाहिए लेकिन त्यागी बनना हो तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं वहां कोई प्रतियोगी ही नहीं और धन कमाना हो या पद पर पहुंचना हो तो कुछ तो कुशलता चाहिए कुछ तो गुणवत्ता चाहिए कुछ तो बुद्धि चाहिए त्याग करने के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता है उपवास से बैठे रखने के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता है, निर्बुद्धि से निर्बुद्धि आदमी बैठ सकता है सच तो यह सिर्फ निर्बुदि ही बैठेगा बुद्धिमान क्यों बैठेगा भूखा किस लिए बैठेगा बुद्धिमान क्यों अपने शरीर को सताएगा निर्बुद्धि ही इस तरह के काम कर सकता उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती लेकिन उसे सम्मान मिलेगा सत्कार मिलेगा जो धन वो कभी नहीं पा सकता था वही धनी उसके चरणों में सिर झुकाएंगे जो पद वो कभी नहीं पा सकता था वही पद वाले उसके चरणों में सिर रखेंगे उसके अहंकार को आनंद ही आनंद आ रहा है मगर ये अहंकार का आनंद धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं दयानंद एक बात तो तुम्हें तो समझ में आई सो अच्छा हुआ कि धर्म करते करते तुम तो थक गए लेकिन एक और बात अगर समझ में आ जाए तो बिगड़ी बात अभी भी बन सकती अभी तुम करने से नहीं थके अभी तुम फिर पूछ रहे हो कि अब क्या करूं यह पूछने आपकी शरण में आया करने से भी थकना होगा नहीं तो तुम यूं ही भटकते रहोगे इस करने से उस करने में उस करने से और करने में तुम्हें बताने वाले मिल जाएंगे कि यह करो हजार हजार बातें बताई जा सकती हैं करने के लिए लेकिन यहां अगर तुम आ गए हो तो मैं तो ना करना सिखाता हूं यहां तो जो भी आयोजन है वो ना करने की दिशा में है नाचते भी हैं लोग गीत भी गाते हैं संगीत भी बजाते हैं लेकिन सबका आयोजन उसी तरफ इशारे के लिए सारे तीर एक ही तरफ जा रहे कि जल्दी ही तुम सीख सको कि बस खाली बैठ सको बिना कुछ किए राम राम भी ना जपना पड़े क्योंकि वो भी बकवास है धार्मिक बकवास समझ लो मगर बकवास तो बकवास है अगर कोई आदमी बैठ के अंटसंट कोई शब्द बके तो तुम उसको धार्मिक नहीं कहोगे जैसे कोई आदमी बैठा कहे कोका कोला कोका कोला कोका कोला तो तुम कहोगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होश से बातें करो बंद करो ये बकवास लेकिन वो आदमी बैठकर कहे राम राम राम तो आह धार्मिक काम कर रहा है बात वही की वही है कोका कोला में भी उतने राम हैं जितने राम में इससे ज्यादा नहीं शायद थोड़े ज्यादा ही हो थोड़ा रस तो थो है कोका कोला में राम में वो भी नहीं पियोगे तो थोड़ी देर को तो कम से कम राहत मिलेगी। राम में तो कुछ भी नहीं ये तो तुम सूखी हड्डी चूस रहे हो मगर राम राम कोई कर रहा हो तो तुम्हें लगता धार्मिक कार्य कर रहा है ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है कोई कार्य धार्मिक नहीं है अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ सकती हो तो बैठ रहना चुप हो रहना न प्रार्थना न मंत्र न जाप वह अजपा स्थिति जहां कोई तरंग नहीं उठती चेतना में जहां कोई आकांक्षा भी नहीं पाने की फिर क्या घटेगा थोड़ा सोचो जहां कोई हलचल नहीं है वहां तुम अपने में ही डूब जाओगे डूब ही जाओगे कुछ और बचा नहीं जाने को कहीं भागने को कोई उपाय न रहा तुम अपने में लीन हो जाओ, उस लीनता में उस तल्लीनता में तुम्हें पहली दफा धर्म का अनुभव होगा दयानंद अब करने की मत पूछो अब तो ना करने की बात समझो फिर तुम्हारे भीतर जब ना करने से धर्म का अनुभव हो जाए तुम्हें तो कोई आक्रमण्यता नहीं सिखा रहा हूं फिर तुम्हारे जीवन में कृत्य हो सकता है लेकिन उस कृत्य का पूरा का पूरा गुण बदल जाएगा फिर तुम जो करोगे वो आनंद से करोगे कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि कुछ पा लिया है वो तुम्हारे भीतर के रस से झरेगा तुम सक्रिय हो जाओगे बहुत सक्रिय हो जाओगे शायद पहले इतने सक्रिय कभी ना रहे थे लेकिन अब कृत्य की पूरी गुणवत्ता और होगी अब इसका कोई लक्ष्य नहीं होगा अब ये अपने आप में आनंद होगा अब तुम गीत गाओगे तो अपने में आनंद तुम वीणा बजाओगे तो अपने में आनंद तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो अपने में आनंद इसलिए नहीं कि इससे कुछ पाना है तुम पाओगे कि यह अपने में ही आनंद है पाना क्या है फिर तुम अगर जाके मंदिर में झुक रहोगे तो ये अपने में ही आनंद है इसलिए नहीं कि कुछ पाने गए थे कोई सौदा करने गए थे कि परमात्मा को फुसलाने गए थे कि उसकी खुशामत करने गए थे कि उसकी स्तुति करने गए थे इस देश में रुस्वत को मिटाना मुश्किल पड़ रहा है और मुश्किल पड़ेगा क्योंकि ये कार्य बहुत प्राचीन है और बहुत धार्मिक है हम परमात्मा तक को रुस्वत देते रहे तो आदमी की क्या बिसात जब परमात्मा तक रुष्वत स्वीकार करता है जो बेचारे छोटे मोटे अफसर पुलिस वाला स्टेशन मास्टर डिप्टी कलेक्टर इनकी क्या हैसियत तुम तो हनुमान जी को दे आते हो रुष्वत मेरे लड़के को पास करवा देना एक नारियल चढ़ाऊंगा और हनुमान जी भी खूब है एक नारियल के पीछे तुम्हारे लड़के को पास भी करवा देते गजब के हनुमान जी और तुम कभी सोचते नहीं कि तुम क्या कह रहे हो तुम तो मंदिर जाओ मस्जिद जाओ गिरजा जाओ गुरुद्वारा जाओ मगर जाने का कारण एक कि कुछ पाना है आनंद को उपलब्ध व्यक्ति भी जाएगा लेकिन पाने नहीं बांटने उसके जीवन में करुणा होगी प्रेम होगा दया होगी उसके जीवन में बहुत फूल खिलेंगे लेकिन वे सारे फूल स्वांता सुखा है वो अगर गुनगुनाएगा भी उपनिषद तो इसलिए नहीं कि कुछ पाना है बल्कि इसलिए कि उपनिषित के गुनगुनाने का मजा ही और ये वाणी मधुर है इसलिए वो अगर धम्मपद को स्मरण करेगा तो इसलिए नहीं कि धम्मपद को स्मरण करने से भगवान बुद्ध प्रसन्न हो जाएंगे और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर कुछ काम बनेगा कुछ काम सटेगा नहीं उसे प्यारे लगते हैं वचन अब तो उसका अनुभव भी यही है बुद्ध इसी अनुभव को इतने सुंदर ढंग से कह सके हैं कि वो स्वयं कहने में असमर्थ उसके पास ऐसी वाणी नहीं उसके पास ऐसे सुंदर शब्द नहीं इसलिए उपनिषद है कुरान है बाइबिल है धम्मपद जिन वचन लेकिन अब इनसे पाने की कोई आकांक्षा नहीं अगर अब परमात्मा जी उसको मिल जाए और कहे कि कुछ मांग लो तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा तो वो कहेगा आप क्या मांगना है जो मांगना था वो मिल चुका अब तो तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे ले लो और अभी तुम्हें तो परमात्मा तो क्या अगर भूत प्रेत भी मिल जाए तो तुम तो उसी के पैर पर पे गिर पड़ोगे मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन को धंधे में नुकसान लग गया दिवाला निकलने के करीब आ गया तो गया कि कून जाऊंगा नदी में आधी रात का सन्नाटा नदी के पुल पर कोई भी नहीं बस वो कूदने को ही था कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख लौट को उसने देखा ऐसी कुरूप स्त्री उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी सुन रखा था चुड़ेलें होती मगर देखी पहली दफा एकदम घबरा गया मौसम ही घबड़ा रहा था चौढ़ल से घबरा गया लेकिन चौढ़ल ने कहा खिलखिला खेल के हंसी पहले तो उसकी खिलखिलाहट नसुद्दीन के प्राणों में ऐसे गई जैसे कोई कटार चुभो दे थरथर -थर कांपने लगा कहा कि मुझे छोड़ो मैं तो मरने जा रहा हूं उसने कहा पहले मेरी सुनो क्यों मरते हो मैं तुम्हें तीन वरदान दे सकती हूं अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो नसरुद्दीन का वो कौन से तीन वरदान कहा जो तू मांग तो नसरुद्दीन ने कहा ठीक तो पहला तो ये कि मेरा बैंक बैलेंस दस लाख का हो जाए कल सुबह हो जाएगा दूसरा बोल उसने कहा दूसरा कि मैं जवान हो जाऊं फिर से उसने कहा सुबह सूरज उगते ही अपना मुंह जाके दर्पण में देख लेना और तीसरा उसने कहा कि मेरी पत्नी भी जवान हो जाए नहीं तो मैं जवान हो गया वो बूढ़ी रही तो और झंझट खड़ी होगी उसने कहा कल सुबह तू देखना कोई अभिनेत्री तेरी पत्नी का मुकाबला ना कर सकेगी सबको मात कर देगी अब तू मेरी इच्छा पूरी कर नस्तुद्दीन का बोल तेरी क्या इच्छा है तो उसने कहा कि आज रात मेरे साथ प्रेम कर प्राण कब गए छाती की हड्डियां बजने लगी इस नरकंकाल औरत से पता नहीं सौ साल पुरानी है कि दो सौ साल पुरानी है कि तीन सौ साल पुरानी है जिंदा है कि भूत प्रेत है कि क्या है कि क्या नहीं मगर आदमी लोभ में करने को क्या राजी ना हो जाए वो जो तीन मांगे पूरी करने वाली है इसी शर्त पर करेगी सोचा कि आंख बंद करके किसी तरह रात गुजार देंगे अल्लाह मिया का नाम ले लेकर रात गुजार देंगे अरे एक ही रात की तो बात है फिर तो पासा पलट ही जाएगा सुबह दस लाख का बैंक बैलेंस जवान जवान औरत क्या कहने चल पड़ा वो बुढ़िया ले गई उसे अपने मकान पर रात भर उस बुढ़िया ने सताया उसको वो तो कहती थी प्रेम कर रही है मगर नसरुद्दीन की तरफ से सताए ही जाना था और नसरुद्दीन को भी प्रेम करना पड़ा उस बुढ़िया को सुबह की राह देख रहा था और रात ऐसी लगे कि जैसे खटेगी ही नहीं कि जैसे रात कांत आने वाला नहीं बार बार घड़ी की तरफ देखे जैसे घड़ी भी आज धीमे धीमे चल रही और उस स्त्री ने रात भर परेशान किया निचोड़ कर रख दिया नसरुद्दीन को बचा कुछ दिवाला भी निकल गया सुबह हुई नसरुद्दीन उठा वो बुढ़िया एकदम खिलखिला के हंसने लगी नरसुद्दीन ने, ने पूछा तू क्यों हंसती उसने कहा मैं इसलिए हंसती हूँ मुझे तुम पर बड़ी दया आती तुम्हारी उम्र कितनी नरसुद्दीन ने, ने कहा साठ साल उस बुढ़िया ने कहा तुम सठे आ गए अरे साठ साल के हो गए और अभी भी तुम चुड़हिलनों में भरोसा करते हो और तुम सोचते हो कि चुढ़िलने तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगी अब भागो घर जाओ और उसने कहा बैंक बैलेंस और दर्पण मेरी पत्नी उन्होंने अपने घर जाओ और मरना हो तो मर जाना मगर तुम पे मुझे दया आती कि तुम 60 साल के हो गए और अभी इस तरह की बातों में भरोसा करते हो को कि कोई चुड़हन मिल जाएगी और तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर देगी तुम निपट बुद्धू के बुद्धू रहे मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी लौट के बुद्धू घर को आए जान बची और लाखों पाए अब तो मरने तक की आकांक्षा चली गई क्या मर के भी क्या करना मरने से भी बड़ा कष्ट रात भर देख लिया नरक के दर्शन यही हो गए तुमको अगर चुड़हलन भी मिल जाए भूत प्रेत भी मिल जाए और कहेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे तो तुम एकदम अपनी इच्छाओं का जाल फैला दोगे फेरिस्त खोल दोगे पूरी लेकिन जिस व्यक्ति को धर्म का अनुभव हुआ है वो धन्यवाद देगा परमात्मा को कि आपकी बड़ी कृपा बड़ी अनुकंपा लेकिन अब मुझे कुछ चाहिए नहीं जो पाना था वो मेरे भीतर था मैं दौड़ता रहा इसलिए चूकता रहा पाने की कोशिश करता रहा इसलिए भटकता रहा जब मैंने सब कोशिश छोड़ दी तो उसे अपने ही भीतर जान लिया जी लिया पा लिया मैंने सब पा लिया आपकी अनुकंपा है धन्यवाद था। अब मुझे कुछ और चाहिए नहीं अपने को पाल लिया तो सब पा लिया अपने को जान लिया तो सब जान लिया अपने को जीत लिया तो सारा अस्तित्व जीत लिया दयानंद अब करने की बात छोड़ो अब यहां अगर आ गए हो तो अपने पर दया करो तुमने काफी कष्ट अपने को दे लिए कहते हो व्रत उपवास नियम सब कर देखे पर कुछ पाया नहीं वो तुम पाने की आकांक्षा से कर रहे थे इसलिए गड़बड़ हो गई अब यहां तुम मिटना सीखो पाना नहीं खोना सीखो शून्य होना सीखो और तुम चकित हो जाओगे ये बात जानकर कि जिस दिन तुम शून्य होने में समर्थ हो उसी दिन पूर्ण तुम्हारे भीतर उतर आता है सब पालिया जाता है मिटने की तैयारी चाहिए खोने की तैयारी चाहिए और सब मिल जाता है और फिर तुम्हारे जीवन में व्रत भी होंगे नियम भी होंगे उपवास भी होंगे यही तो एक बहुत बड़ी अड़चन की बात बनी महावीर ने उपवास किए इसलिए जैन मुनि उपवास कर रहे लेकिन बड़ी भ्रांति हो गई महावीर ने उपवास किए क्योंकि उन्होंने धर्म का अनुभव किया उस धर्म के अनुभव से उपवास में उन्हें आनंद आया उपवास का अर्थ समझते हो उपवास का अर्थ होता है अपनी आत्मा के पास निवास उपवास शब्द का अर्थ ही यही होता है अपने पास होना उसका मतलब अनशन नहीं होता महावीर ने उपवास किए और जैन मुनि अनशन कर रहे हैं उनको मैं उपवासी नहीं कहता उपवास का अर्थ होता है वो अपने पास आ गए इतने पास आ गए अपने में ऐसे लीन हो गए कि दिन आए और गए वो अपनी मस्ती में ऐसे डूबे कि भूल ही गए भूख भूल गई प्यास भूल गई तुम्हें पता नहीं कभी कभी जब तुम आनंदित होते हो तो भूख भी भूल जाती प्यास भी भूल जाती ये जान के तुम चकित होओगे कि दुख में कभी भूख नहीं भूलती इसलिए दुखी लोग ज्यादा खाते और मोटे हो जाते यह दुखी लोगों का लक्षण है कोई पशु मोटा नहीं दिखाई पड़ेगा कोई पशु तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि नित्यानंद महाराज के अखंड महाराज कोई पशु ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा अगर तुम हजार बारह सिंहों की कतार देखो तो तुम एक सपाओगे एक सा अनुपात उनकी देह का क्या चमत्कार है और तुम क्या सोचती हो कोई दंड बैठक लगाती है? कि कोई योगासन वगैरह करते हैं शिव शासन वगैरह करते हैं। कि कोई पतंजलि के सूत्रों का अनुसरण कर रहे हैं नहीं ये दुखी नहीं है ये आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे तथाकथित कथित महात्मागण या तो जैनियों के मुनि हैं जो सुख के हड्डी हो जाते हैं। और या फिर हिंदुओं के महात्मा हैं जो फूलते ही चले जाते नित्यानंद महाराज की तस्वीर देखी तस्वीर देखोगे तो चकित हो जाओगे और लोगों को तोंद होती अगर नित्यानंद को देखोगे तो तुमको पता चलेगा इस हालत बिल्कुल उल्टी है इसमें तोंद को आदमी है आदमी को तोंद ऐसा तुम कह ही नहीं सकते बस तो है उसमें जरा सा आदमी जुड़ा हुआ है इधर ऊपर सिर लगा दिया इधर दो टांगे लगा दी दो हाथ लगा दिए बाकी असलियत में तोंद है यह दुखी आदमी का लक्षण है आज अमेरिका में सबसे बड़ी जो समस्या है वह है मोटापा लोग एकदम मोटे होते जा रहे हैं कारण बहुत दुख है मानसिक दुख है मनोवैज्ञानिक इस तथ्य पर पहुंचे कि जो आदमी जितना मानसिक रूप से दुखी होता है तनावग्रस्त होता है जितना अपने को खाली खाली अनुभव करता है वो उतना ही भोजन से अपने को भर लेता है भोजन से भरना अपने दुख को भुलाने का एक उपाय दिन भर बैठा कुछ ना कुछ चबाती रहेगा नहीं कुछ होगा तो पान ही चबाएगा तमाकू चबाएगा कुछ ना कुछ खाता रहेगा अमेरिकन पांच दफा दिन में भोजन करते और बीच की तो बात छोड़ दो पांच दफे के बीच में जो करते हैं उसका तो अलग ही हिसाब बस जरा ही मौका मिला उनको कि चले फ्रिज की तरफ एक महिला बहुत मोटी हो गई थी उसके डॉक्टर ने कहा तू एक काम कर ये सुंदर तस्वीर ले जा उसने एक फिल्म अभिनेत्री की नग्न तस्वीर थी सानुपातिक देह सारे अंग जैसे होने चाहिए वैसे अति सौष्ठ अति सौंदर्य और कहा कि इस तस्वीर को तू अपने फ्रिज में लगा दे तो जब भी तू खोलेगी और देखेगी इस तस्वीर को तो तु तुझे याद आ जाएगा कि मत भोजन कर ऐसा सुंदर तेरा भी रूप हो सकता है मनोविज्ञानिकों के इस आधार पर अमेरिका में अब तो अभी मैं कुछ दो महीने पहले खबर पढ़ा कि फ्रिज बन गए हैं कि तुम दरवाजा खोलो वो तत्ण तुमसे कहते हैं अपने पे दया करो कुछ ख्याल रखो क्या कर रहे हो पुनर्विचार करो तुम आइसक्रीम निकाल रहे हो वो कह रहे हैं अपने पे दया करो फिर एक बार सोच लो पीछे पछताओगे इस तरह के वचन बोल रहे हैं ये इस घटना के पहले की कहानी तो उस महिला को बात जची उसने जाके तस्वीर टांग ली अपने फ्रिज में और सच में इसका परिणाम हुआ उसका वजन कम होने लगा क्योंकि जब भी वो दरवाजा खोले औरतों को तो एक दूसरे से बड़ी ईर्षा होती तस्वीरों तक से ईर्षा हो जाती असली औरत होना ज़रूरी नहीं उसको भारी ईर्ष्या होने लगी कि ऐसा ही करके दिखाऊंगी जा के कभी खोल भी ले दरवाजा जो तस्वीर दिखाई पड़े फौरन दरवाजा बंद कर दे, कि नहीं संयम रखना मगर एक बड़ी हैरानी हुई वो तो दुबली होने लगी पति उसका मोटा होने लगा पत्नी ने कहा कि मामला क्या है उसने कहा दुष्ट जब से तू वो फोटू टांगी तब से मुझे जब भी मौका मिलता है मैं फोटो देखने के लिए जाता हूँ और जब फोटो देखने गया तो सोचता हूँ थोड़ा आइसक्रीम भी ले लो कि थोड़ा चलो भुट्टा ही निकाल लो एक हटा वो तस्वीर नहीं तुम तो मैं मारा गया तू तो दुबली हुई जा रही और मेरी फांसी लगा दी मुझे चैन ही नहीं मिलता अखबार पढ़ रहा हूँ बीच बीच में ख्याल आ जाता जरा देख तो क्या तस्वीर लाई है तू लोग खाली है किसी भी तरह अपने को भर रहे हैं बैठे बैठे चबाते रहते अमेरिका में लोग कुछ नहीं तो गांधी चबाते रहते मुंह चलता रहना चाहिए मुंह नहीं चलता तो उनको बेचैनी होने लगती है, अब क्या करें ये एक तरह का मंत्रोच्चार है गाछ चबा रहे हैं कोई पान चबा रहा है कोई सिगरेट फूंक रहा है धुएं ही बाहर भीतर ले जा रहे हैं एक तरह का प्राणायाम समझो जरा गंदे किस्म का मूर्खतापूर्ण मगर है प्राणायाम ही दुखी आदमी ज्यादा भोजन करते हैं, सुखी आदमी कम भोजन करते हैं। सुख से भरे होते सुख से लबालब होते तुमने ये देखा कि महिलाओं के जैसे ही विवाह हो जाते उसके बाद वो मोटी होनी शुरू हो जाती जब तक विवाह नहीं होता तब तक उनके शरीर में एक ढंग होता लेकिन जैसे विवाह हुआ कि बस सब गड़बड़ होनी शुरू हो जाती चर्बी एकदम इकट्ठी एक होने लगती पता नहीं क्या इनको एकदम विवाह के बाद होता है और लोग तो कहते हैं कि विवाह होने के बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे मगर बात में कुछ शक दिखाई पड़ता है ये पत्नी जरूर दुखी है ये कहे ना कहे क्योंकि बहुत सी बातें हम कहते नहीं कहनी नहीं चाहिए इसलिए नहीं कहते दिखाते कुछ और है होता कुछ और है स्त्रियां विवाह के बाद एकदम मोती होने लगती स्थूल होने लगती उनका शरीर सौंदर्य होने लगता है थुल थुल देह हो जाती उनकी मैंने सुना टुन टुन सवार थी एक बस में <laughs> आखिर बगल वाले आदमी ने कहा कि भाई कब तक बर्दाश्त करूं क्यों मुझे होद्दे मार रही टुन एकदम नाराज हो होगी उसने कहो हुद्दे हुद्दे नहीं मार रही क्या मैं स्वास लू क्या ना लू अब टुन ट्वास लेगी तो हुद्दे तो लगेंगे महावीर ऐसे आनंद को उपलब्ध हुए कि बहुत दिन तक भूख का पता नहीं प्यास का पता नहीं ये उपवास था लेकिन नकलची तो कैसे उपवास करें नकलचियों ने तो ये देखा बाहर से देखा नकलची की ये मुसीबत वो बाहर से ही देख सकता है भीतर से तो देखे भी तो कैसे देखे भीतर का तो दिखाई पड़ता भी नहीं अंतरत्तम तो छिपा रहता है ओझल है उसने बाहर से देखा कि महावीर भोजन नहीं लेते दिन गुजर जाते हैं भोजन नहीं लेते तो शायद यही राज है इनका परमात्मा को पा लेने का तो मैं भी भोजन न लू तो मैं भी पालूंगा मगर ये राज नहीं था परमात्मा को पाने का ये तो परमात्मा को पा लेने की बात की घटना थी तो ये बिचारे आज 2500 साल हो गए ये ना समझ उपवास किए जा रहे हैं ये उपवास है ही नहीं ये शब्द गलत है इनके लिए महावीर के लिए सही ये तो अनशन कर रहे हैं और इसलिए तो महावीर के देह में जो ताजगी देखोगे वो इनकी देह में तो नहीं दिखाई पड़ेगी ये तो दया मालूम होते ये तो बड़े दीनहीन मालूम होते क्योंकि भीतर तो कुछ आनंद है नहीं भीतर तो दुखी दुख है और दुख को किसी तरह भोजन से भर लेते वो भी रोक दिया इनकी स्थिति तुरसंकु की हो गई ना इस संसार के रहना उस संसार के ये तो बीच में लटक गए ये तुम्हारे महात्मा गण है व्रत भी आएगा उपवास भी आएगा यम नियम भी आएंगे मगर वे परिणाम है वे ध्यान के सहज परिणाम है ध्यानस्थ व्यक्ति उच्छृंखल नहीं होता अराजक नहीं होता उसके जीवन में बड़ी व्यवस्था होती नियोजन होता है मगर नियोजन जबरदस्ती नहीं होता आरोपित नहीं होता सहज स्फूर्त होता है अनायास होता है और स्वभावता जब जबरदस्ती आरोपित नहीं होता तो वैसा आदमी मतांध नहीं होता कुछ ऐसी जिद नहीं होती कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेगा कि एक दिन बीमार है तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा वैसी भी कोई जरूरत नहीं अगर बीमार है तो देर से भी उठ सकता है उसके जीवन में सहज स्फुर होती वो अपने प्रतिपल की आवश्यकता के अनुसार जीता है चलता है उसके भीतर एक दिया जल रहा है जो उसके कदमों को रोशनी देता है जो उसकी आंखों को स्पष्टता देता है वो अपने ही प्रकाश में अपने जीवन को नियोजित करता है यहां कल ही मुझे दो लेख एक साथ मिले संयोग की बात एक तो है जर्मनी की प्रसिद्ध पत्रिका इस टर्न में छपा हुआ लेख मेरे खिलाफ जो कारण मेरे खिलाफ दिया है पत्रिका ने वो ये है कि मैं अडोल्फ हिटलर जैसा व्यक्ति हूं और मैंने अपने सन्यासियों के ऊपर परिपूर्ण रूप से काबू पा लिया है वो मेरे इशारे से चलते हैं उठते हैं बैठते हैं उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं इससे कोई झूठी बात नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो दिन भर अपने कमरे के बाहर भी नहीं निकलता मैं इस आश्रम में भी कभी पूरा नहीं गया हूं इस स्थान से लेकर अपने कमरे तक इसके सिवाय मुझे दूसरा रास्ता मालूम नहीं इस आश्रम के दफ्तर में कभी नहीं गया इस आश्रम का हिसाब किताब मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है यह मुझे मालूम नहीं अगर मुझे आंख बंद करके आंख पर पट्टी बांध के एक जगह छोड़ दिया जाए और आंख की पट्टी खोल दी जाए तो मैं अपने कमरे तक पहुंचने में मुझे मुश्किल होगी पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा कमरा कहां है और स्टर्न को मुझे अडोल्फ हिटलर सिद्ध करने की पड़ी क्योंकि जर्मनी में अडोल्फ हिटलर से ऐसी घबराहट बैठ गई कि किसी को भी अडोल्फ हिटलर सिद्ध कर दो तो उससे घबराहट बैठ जाए और साथ ही एक दूसरा लेख मिला नासिक में किन्हीं सज्जन ने मैं उन्हें जानता नहीं नाम है चार्य शिवाजी राव भोसले उनका वक्तव्य छपा है उन्होंने मेरे संबंध में कहा है कि यह व्यक्ति तो बहुत महान है इनके विचार बहुत अद्भुत हैं इनके पास सारी मनुष्यता को रूपांतरित करने का संदेश है मगर इनके अनुयाई, इनकी सुनते नहीं और वो इनके सारे काम को खराब किए दे रहे हैं। <laughs> दोनों बात झूठ क्योंकि ना तो मैं कोई आरोपित कर रहा हूं किसी के ऊपर कुछ इसलिए अडोल्फ हिटलर होने का तो सवाल ही नहीं और जब मैं आरोपित ही नहीं कर रहा हूं तो सन्यासी नहीं सुनते ये सवाल भी नहीं उठता नहीं सुनने की बात तो तब उठे जब मैं उनसे कहूं कि ऐसा करो और वो ना करे मैं तो किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं कि ऐसा करो मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं ये भी निवेदन आदेश नहीं कि कुछ ना करने से मैंने पाया है तुम भी उस कुछ ना करने की दिशा में डुबकी मारो और फिर रोशनी तुम्हें जब मिल जाए उसी रोशनी में चलना ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व ना खो जाए तुम्हारी स्वतंत्रता ना खो जाए तो मैं कोई नियंत्रण कर ही नहीं रहा हूं ना तो हिटलर जैसा ना किसी और जैसा और जब नियंत्रण ही नहीं कर रहा हूं तो मेरी मानते नहीं सन्यासी ये बात तो बिल्कुल गलत है मनाने का कोई सवाल ही नहीं मैंने किसी को कभी कहा ही नहीं कैसे उठो कैसे बैठो कब उठो कब ना उठो क्या खाओ क्या पियो इस सब व्यर्थ की बकवास में मैं पढ़ता नहीं हूं दयानंद अगर तुम यहां आ गए हो तो ना करने की कला सीखो वही ध्यान है